शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर वन और कई लोगों के मन में वैसे कोई ख्याल रहते हैं कि इतने तीन दिन के शिविर से क्या हो सकता है इंसान के जीवन में इतनी आसानी से कथासीज वगैरह हो जाती है क्या और इसकी कोई आवश्यकता वगैरह वगैरह है कि ध्यान खुद ही अपने आप ही अपना रियलाइजेशन करने से तथा करने से ही आता है तो इसके बारे में जरा कुछ है। मैंने अपने ढंग से कुछ ने कुछ तो बताया लेकिन आप जरा साफ एक तो ध्यान आ सकता है स्वयं से भी है। लेकिन पृथक करण से नहीं आया बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम अपने मन को एनालाइज करें क्योंकि तो वो पृथककरण विश्लेषण करते वक्त नहीं हमारा मन ही और कर सारा पृथक करण हमारे ही मन को दो खंडों में तोड़ दे चाहिए तो ना तो प्रथक करण से संभव है कि मन एक हो जाए ना ही चिंतन मनन उससे संभव उपयोग होता, जाए क्योंकि ये सारी क्रियाएं जिस मन से चलने वाली हैं उसी मन को बदलना है एक ही व्यवस्था से हो सकता है कि ना तो हम पृथककरण करें ना हम चिंतन मनन करें वरन मन के प्रति हम धीरे धीरे जागरूक होते चले जाए hmm. जागरूक होने का अर्थ यह है कि हम कोई निर्णय नहीं लेते कि क्या बुरा है क्या बना है हम कोई पक्ष विपक्ष नहीं लेते मन का ये हिस्सा बचाना है ये अलग करना ऐसी भी कोई धारणा नहीं है जैसा भी मन है ये बिना किसी भाव बिना किसी पूर्व धारणा के हम इस मन के प्रति जागते चले अगर जागरण में थोड़ा सा भी पक्षपात हुआ मन में तो मन खंड खंड हो जाएगा तब दो हिस्से हम तोड़ लेंगे अच्छे और बुरे का हिस्सा हम अलग कर लेंगे और जैसे मन टूटा कि ध्यान असंभव है ध्यान का अर्थ ही है कि मन की समग्र अवस्था मिल जाए अटूटा टोटल अवस्था मिल जाए तो अगर मैं बिना किसी पूर्व धारणा के निर्णय के अच्छे बुरे के ख्याल के शुभ अशुभ के जैसा भी हूं इसके प्रति मेरे होने के दो ढंग हो सकते जैसा भी मैं हूं इसके प्रति मैं सोया हुआ हो सकता हूँ और जैसा भी मैं हूं इसके प्रति मैं जागा हुआ हो सकता निर्णायक नहीं, नहीं कोई जजमेंट नहीं।, नहीं जो भी मैं कल तक करता रहा हूं वो मैं सोते सोते करता हूं आपको क्रोध किया तो मैं बेहोसी में किया है ऐसी हुआ है कि जब हो चुका है तब मुझे पता चला है कि ये क्रोध है। और जब हो रहा था तब पता ही नहीं चला है पृथक करण वाला आदमी कहेगा क्रोध हो रहा है इसे मन से अलग करना चिंतन मनन वाला आदमी कहेगा कि क्रोध हो रहा है उसका कोई पक्ष होगा जागरण अप्रमाद की जो व्यवस्था अवेयरनेस की जो व्यवस्था वो इतना ही कहेगी कि क्रोध हुआ है और मैं दुखी क्रोध की वजह से नहीं हूं दुखी हूं इस वजह से कि मेरे सोते सोते हुआ है तो मेरी लड़ाई क्रोध से नहीं मेरी लड़ाई इस सोएबंध से अगर हम अपने सोएपन से लड़ते चले जाएं और धीरे धीरे हमारी प्रत्येक क्रिया हमारे होश में होने लगे तो बड़े मजे की बात है कि कुछ क्रियाएं होश में हो ही नहीं सकती जैसे क्रोध नहीं हो सकता जैसे घृणा नहीं हो सकती ईर्षा नहीं हो सकता तो मैं तो कहते ही ऐसा हूं कि जो जागरूक अवस्था में हो सके वही पुण्य है वही सुख और जिसके होने के लिए निद्रा अनिवार्य हो वही बात है वही अशुभ है यानी सोया हुआ होना जिसके लिए अनिवार्य भूमिका बने जिसके बिना हो ही ना सके वही बात है तो स्वयं ध्यान फलित हो सकता है व्यवस्था तो जागने की कारण बढ़े साधारणता की संभावना नहीं हो पा क्योंकि हमारा वो जो सोया हुआ चित्त है वो इसका भी स्मरण इस नहीं रख कि हम जागे रहे वो इस बात की प्रति भी सो जाता कभी कभी ख्याल आता है कि निर्णय किया था कि जागते रहेंगे लेकिन ये, ये निर्णय भी तो हमने जागा हुआ नहीं किया है ये निर्णय भी तो हमारी नींद से ही निर्णय इसलिए ये बात तो बिल्कुल ठीक लगती है लेकिन हो नहीं पाती हो सकती वो सिर्फ संभावना है और कभी लाख दो आदमी में एक आदमी को हो भी जाती साधारणता ये बात लगेगी बिल्कुल उचित लेकिन हो नहीं पाए। न होने में दो तीन कारण होंगे। एक कारण तो योगा कि हमारा जो निर्णय है जागे होने का वो भी सोए हुए आदमी का निर्णय हम इसे भी तो 24 घंटे याद नहीं रख पाने रखने वाले ये भी तो हमें भूल जाएगा पांच क्षण के बाद अभी हमने निर्णय लिया है निर्णय लेके हम झुके भी नहीं है और घटना तो आ जाएगी और हम भूल जाएंगे हमने निर्णय लिया है तो ये जो एक तो कठिनाई ये है कि सोए हुए मन से लड़ना है लेकिन सो सोया हुआ मन ही तो निर्णय लेगा दूसरी कठिनाई ये है कि हमारे मन का जो अर्जित संस्कार वो जो पंडित है वो माथा डालेगी यानी वो ऐसे ही जिसे मेरे बीमार आदमी से कहे कि तुम स्वस्थ हो जाओ राजी वो भी होगा सब बीमार भी स्वस्थ होना ही चाहता है वो भी कहेगा कि बिल्कुल सहमत है आपसे बात बिल्कुल ठीक है लेकिन ये जो बीमारी के कीटाणु भरे पड़े हैं ये जो बुखार चढ़ा हुआ है इसका क्या प्रश्न स्वस्थ तो मुझे जब भी हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो वो आदमी खाली नहीं है वो आदमी भरा हुआ है इस जन्म के संस्कार हैं और अगर मौत गहरे देखें तो और जन्म के संस्कार वो सब भरे हुए हैं। वो बोझ उसके सिर पर तो ये जो बोझ है ये बाधा डालेगा क्योंकि तो कल तक जो मैंने किया है अनंत बार जैसे किया है उसकी गहरी पकड़ और उसके सांचे बन गए हैं उसके ग्रुप तो मुझे पता ही नहीं चलता और वही हो जाता है, क्योंकि स्वभाव का मन का नियम है कि जहां लिस्ट रेजिस्टेंस है मन वही करेगा जीवन का ही नियम है अगर मुझे यहां से उस दरवाजे तक पहुंचना है तो मैं सबसे कमजोरी चुनूंगा स्वभावता सीधी सीधी रेखा चुनूंगा सीधी रेखा का मतलब ये है कि दो बिंदुओं के बीच में निकटतम जो दूरी है कम से कम जो दूरी है उसको हम पागल कहेंगे जो 25 चक्कर लगा के उस जगह पहुंचे और निकटतम और सरलतम वही जो मैंने किया है क्रोध मैंने किया है करोड़ों बार अब तो क्रोध मैंने कभी किया नहीं तो करोड़ों बार किए गए क्रोध की अपनी नहर बनी हुई इधर उठी नहीं सकती कि उधर बही नहीं नहर बिल्कुल तैयार हो प्रतीक्षा कर रहे हैं दूसरी कोई नहर नहीं है तो अल्टरनेटिव बहुत कम है संभावना यही है कि जब क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो तब आप फिर क्रोध कर जाएंगे हालांकि फिर पछताएंगे ये पछताने का भी ग्रुप है ये हर बार क्रोध के पास की बगल की चैनल है जो कि हर बार आपने क्रोध किया है और हर बार आप पछताए भी तो क्रोध का भी एक रास्ता बना हुआ है फिर क्रोध के बाद पछताने का रास्ता भी बना हुआ है, वो उसी की छाया है ठीक है इसमें भी आपको नया काम नहीं कहते हैं पहले भी क्रोध किया था पहले भी पछताए थे अब फिर क्रोध किया फिर पछता लिए उसी के पास में कसम खाने का रास्ता भी बना हुआ है वो सब बने हुए रास्ते पहले भी कसम खाई थी अब क्रोध न करूंगा अब फिर कसम खा लेंगे अब क्रोध न करूंगा लेकिन एक बात बिल्कुल ख्याल में न आएगी कि ये सब वही हो रहा है जो हो चुका है बहुत बार और जितनी बार दो जाएगा उतना मजबूत होता चला जा रहा है एक तीसरी बात जो कुछ भी हमने किया है उसे भी हमने कभी पूरा नहीं किया है क्रोध भी हमने कभी पूरा नहीं किया घृणा भी हमने कभी पूरी नहीं की दुश्मन भी हम कभी पूरे नहीं हुए किसी को मार डालना जरूर चाहा है मार ही नहीं डाला खुद भी आत्महत्या करनी चाहिए लेकिन करी नहीं तो जो भी हमने करना चाहिए उसका एक हिस्सा हमने दया दबाया भी है वो हमारा सप्रेशन का बोझ है वो प्रतीक्षा कर रहा है हर वक्त वो हमेशा बंद देता है उसी को करने को जो आपने रोक लिया तो इधर नहर खुदी हुई है इधर पीछे से फोर्सेस इकट्ठी है बड़ी सत्तियां इकट्ठती हैं जो कहती हैं कि बस करो कौ क्योंकि वहां भरा हुआ है बोझ बोझ निकलना चाहता है ये तीन चीजें आपको सब निर्णय आपके तोड़ देंगे ध्यान आपसे हो मिल पाएगा इन तीनों से निपटने के लिए जो मैं ध्यान कह रहा हूं वो व्यवस्था है इसलिए कथार उसमें मेरा पहला हिस्सा है थानसिस में दो बातें एक तो जो मुझमें भरा है पुराना दबाया हुआ है उसको मुक्त करना उसको रेचन करना अब ये जो पुराना दबाया हुआ है अगर किसी के ऊपर इसका रेचन किया जाए तो फिर उपग्रह शुरू हो जाएंगे अगर मेरे भीतर दबाए हुए क्रोध की एक मात्रा है वो मैं अगर आप पर निकालू तो आप बैठे तो नहीं रहेंगे आप भी जवाब देंगे आप भी मेरे जैसे आदमी आप भी लकड़ी लेकर खड़े हो जाइए तो मैं जितना निकालूंगा उतना फिर उससे दुगना आप पैदा करवा देंगे फिर उसे दबाना पड़ेगा क्योंकि सिलसिला कहीं तो तोड़ना पड़ेगा तो फिर दबा लूंगा तो किसी पर निकालने से तो रेचन कभी नहीं हो सकता किसी पर तो हम निकालते ही रहे और वेचन नहीं हुआ इसलिए कथार सेम वैक् थारसिस अनडायरेरेक्टेड इसकी जरूरत है कि मैं निकालू तो क्रोध लेकिन किसी पे नहीं हवा में निकालू खालीपन में निकालू जिसमें कि लौट की प्रतिक्रिया न हो उसे तो जो लौटती प्रतिक्रिया है, अगर न हो तो मैं नया अर्जन न करूंगा और एक दूसरे में से एक घटना घटेगी कि अगर हवा में मेरा क्रोध निकल जाए जो कि साधारणता आपको पागल पर मालूम पड़ेगा इसलिए मैं मास मेडिटेशन पर मेरा जोर है शुरू में hmm. अकेले में आप बिल्कुल पागल मालूम पड़े तो अकेले में आपको लगेगा मैं ये क्या कर रहा हूं और बड़े मजे की बात है कि अगर 200 लोग वही कर रहे हैं तो फिर आप पागल नहीं मालूम पड़ेंगे hmm. तो आपको लग रहा, hmm. मैं hmm. रहा। hmm. है hmm. मैं नहीं कर रहा हूँ एक लोग ऑफ कर रहे हैं असल में हमारे पागल और ना पागल होने का जो निर्णय है वो भी समूह से दिया हुआ निर्णय है किसी मुल्क में अगर मिलकर दो आदमी नाक रगड़ के नमस्कार करते हैं तो वो पागल पर नहीं क्योंकि तो तो पूरा मुल्क करता है आज बंबई में जाकर किसी को नमस्कार करके नाक रगड़ के करने तो पागल है वो भी आदमी चौंकेगा आसपास के लोग भी चौंक जाएंगे लेकिन फर्क क्या है फर्क सिर्फ इतना कि हम यहाँ अकेले पड़ गए वहां पूरी भीड़ वही करत कर है वो सिर सिर्फ के सुंदर हो जाती है क्योंकि बाकी सारी औरतें भी सिर सिर्फ के सुंदर होती हिंदुस्तान में कोई सिर घुटाने की मुझे क्रुप बनाना मुझे अफ्रीकन औरत क्यों कर पा रही है बाकी सारी भीड़ वही कर सकती असल में हमारे पागल और गैर पागल होने का हमको पता ही सिर्फ इतने से चलता है क्या हम अकेले नहीं पड़ गए तो इसलिए मेरा जोर है कि ये जो कैथार्सिस है आप अकेले मुंह शुरू नहीं कर पाएंगे कर सकें तो अच्छा मुझे कोई एतराज नहीं कि अकेले मुंह कोई कर सके लेकिन कर नहीं पाएगा अकेले मुंह से खुद ही लगेगा मैं भूसा किसको मार रहा हूं क्योंकि हमारी सदा की आदत जो है वो किसी को भूसा मारने की हवा में भूसा मारने में पागल मारना पड़ेंगे मैं क्या पागल कर रहा हूँ हवा में भूसा हमने सिर्फ पागलों को मारते देखा हवा में चिल्लाते सिर्फ पागलों को देखा नहीं कोई मौजूद है बोलते सिर्फ पागलों को देखा हम तो सब समझदार कोई हो तो बोलते कोई हो तो घूसा मारते कोई हो तो क्षमा मांगते कोई हो तो चिल्लाते कोई कारण हो तो हम रोते हैं कोई कारण हो तो हम हंसते हैं अकार तो हम कुछ भी नहीं करते अगर ठीक से समझे तो अकार करने वाले आदमी को हम कहते। पागल कहते हैं नहीं एक आदमी बैठा अचानक यहां हंसने वाले खेलकर आग्रह करेंगे पागल क्योंकि अभी तो बात भी ना हुई अभी तो कोई चर्चा ना हुई चर्चा हो खूटी हो टांगने को फिर हंसे काम करने चलेगा तो इसलिए कैथारसिस जो है वो मेरी दृष्टि में मां से ही शुरू की जा सकती है इतने हिम्मत के बहुत कम लोग हैं जो अकेले में कैथारसिस कर सके और अकेले में किसी ना किसी तरह का रेस्टिंट अपना बना ही रहेगा अकेले में क्योंकि अकेले ही हैं आप और आपको पूरे वक्त ये ख्याल बना ही रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूं ये पागल तो नहीं कर रहा लेकिन 2000 आदमी कर रहे हैं 10000 आदमी कर रहे हैं इसलिए मेरा इरादे ये है कि इसको जितने बड़े व्यापक कमाने पे किया जाए 10000 आदमी करेंगे आप और भी ज्यादा आसान अनुभव करेंगे तब आपको पागल होने का डर न रहा है आदमी पागल नहीं और आप वो सब चेहरे देख रहे हैं जो पागल नहीं आपको अपने चेहरे पर शक हो सकता है सब आदमियों को शक होता है अपने पर वो कभी भी पागल हो सकते हैं क्योंकि भीतर जो वो चलते देखते वो है भी पागल होने के निकट वहां सदा ही कहना चाहिए बालकनों पर ही हम बैठे हुए लेकिन जब आप देखते हैं जो मजिस्ट्रेट गांव का भी कर रहा है वकील भी कर रहा हो डॉक्टर भी कर रहा हो प्रोफेसर भी कर रहा है और वृद्ध भी कर रहा हो जवान भी कर रहा है तब एकदम ये आपके ख्याल से तत्काल बात उतर जाती है कि कोई पागलपन हो रहा है ये उतर जाना बहुत जरूरी नहीं तो कैथार्सिस ना हो पाए इसलिए कैथार्सिस मासी हो सके अभी पश्चिम में ग्रुप थेरेपी पर बहुत जोर बढ़ा मैं मानता हूं कि जोर जो उचित है एक आदमी को अकेले में उसके मस्तिष्क को ठीक करना कठिन पाने लगे हैं वो भी लेकिन एक ग्रुप में उसे ठीक करना ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ग्रुप में वो एटीज हो ये थोड़ा ख्याल में लेने जैसा है कि एक आदमी अकेले में स्वस्थ से साधारणता जिसको हम नॉर्मल आदमी कहते हैं उसे भी हम अकेले में दो चार साल एक कमरे में डाल दें तो वो पागल हो जाए ये वही आदमी है अकेला क्या करेगा इस अकेला इसको पागल नहीं बना सकता अकेला पर लेकिन यह पागल क्यों हो जा रहा है असल में ये वही काम इस अकेलेपन में करना शुरू करेगा जो इसने किसी के साथ किए थे लेकिन तब वजह थी इसके पास अब भी वजह हो जाएगा मामला तब ये क्रोधित हुआ था उसने कहा था कि क्रोध का कारण है क्योंकि लड़के ने गलती की अब भी क्रोध आएगा क्योंकि क्रोध बाहर से बनी हुई चीज नहीं वो हमारी भीतरी अवस्था तो से बनी अब भी क्रोध आएगा अब कोई लड़का नहीं है कोई पत्नी नहीं कोई नहीं दीवाने किस पर क्रोध करेगा कुछ दिन रोकेगा दबाएगा फिर बस के बाहर हो जाएगी चीजें फिर ये दीवालों को गालियां देने लगेगा दीवालों को जिस दिन इसने गाली दी ये भी जानेगा मैं पागल हो गया और बाहर के लोग भी जान रहे हैं कि आज पागल हो गया क्योंकि तो अभी आकार काम करता रहा है कैथाथिस का मतलब है जो हमने सदा ऑब्जेक्टिव के साथ किया है काजल था अब उसने हम अनकाजल कर हैं अनडायरेक्टेड तो इसके लिए बड़ा ग्रुप हो तो आसान हो जाएगा एक दूसरी बात अगर ये हमने अकार किया तो जो क्रोध सदा कारण से चलता था वो बंधी हुई नहर से बहता था बंधी हुई नहर सदा डायरेक्शन में होती अब ये अकार है ये ओवरफिलो होगा अनडायरेक्टेड होने की वजह से इसकी कोई चैनलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि अगर आप पर तो मुझे क्रोध करना था तो आपको तो मेरे बीच एक रास्ता बनता क्रोध का लेकिन अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करता हूं तो ये डायमेंशन लेस होगा और कैथार्सिस जो है वो डायमेंशन लेस ही हो सकता है अगर उसमें डायमेंशन है तो फिर कैथारसिस नहीं होगी ये ओवरफ्लो होगा ये पूर की तरह होगा बाहर की तरह होगा जो किनारे तोड़ देगा किनारे टूट जाने जरूरी है तभी आप पूरे खाली हो सकते हैं एक क्योंकि तो इतना क्रोध है जन्मों जन्मों का इतनी वासना है इतना काम है। वो सब है इकट्ठा वो तो पूरा बहना चाहिए दूसरा जब ये बांध तोड़ के बहता है तो फिर इसकी कोई रास्ते नहीं बनता जब ये बह जाता है तो जगह खाली छूट जाती उसके पीछे जगह खाली हो जाती है, और बंदे रास्ते नहीं रह जाते और एक दफे आपने क्रोध को अगर अकारण बहते देख एक बार भी अनुभव कर लिया आकार तो अब आप कारण न खोजेंगे कभी क्रोध के लिए और एक बार आपने उसको सारे रास्ते तोड़ के बहते देख लिया तो वो जो पुराने बंधे हुए रास्ते थे हो वो नष्ट हुआ वो टूट गए पुराने गांठ टूट गए पुराना पश्चाताप टूट गया ब्रास्टिक टूट गया वो गया सब ये मन खाली हो जाए आदत से और दमन से दोनों से खाली हो जाए तो फिर जिसको मैं जागरूकता गहरा रहा वो सरल करना हो जाए अब लोगों को लगता है सदा ऐसा कि तीन दिन में कैसे हो जाए समय के बाबत भी हमारी बड़ी अजीब है। असल में हमें यह ख्याल नहीं है कि कोई भी टेक्निक विकसित हो तो ज्यादा समय देता है ज्यादा विकसित हो तो कम समय देता है बैलगाड़ी में चलता था जो आदमी उसकी कल्पना नहीं हो सकता कि घंटे भर में दिल्ली पहुंच जाए उसका घंटे भर में दिल्ली पहुंचने की कोई आंतरिक कठिनाई नहीं है बैलगाड़ी के टेक्निक की तकलीफ है उसके दिमाग में उसका जो टाइम स्केल है वो बैलगाड़ी का है वो अनुभव से कह रहा है अनुभव से कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि घंटे में दिल्ली आप पहुंच जाएंगे और ये तो हो नहीं सकता कि चांद पे आप पहुंच जाएंगे क्योंकि बैलगाड़ी को चांद दिल्ली कैसे जाइए आज से 200 साल पहले सिर्फ बच्चों की कहानी में कहानी लिख सकते थे चांद पर पहुंचने की सिर्फ बच्चे ही ये बकवास कर सकते थे चांद पर पहुंचने की कोई बुद्धिमान आदमी कोई प्रौढ़ आदमी ये बात नहीं करता गिर क्या बचका नहीं पाता करते क्योंकि हमारे पास जो साधन थे यात्रा के उनसे कोई संबंध नहीं जोड़ था। ठीक वैसे ही ध्यान की जो स्थिति है वो करीब करीब वहीं ठहर गई है जहां बैलगाड़ी ठहरी थी जिस वक्त तो तो बैलगाड़ी हमारा आम वाहन थी और घोड़ा हमारा तेज से तेज वाहन था उस जमाने में ध्यान ने जो टेक्निक विकसित किए थे वो वहीं ठहरते थे। हैं उनमें कोई विकास नहीं हुआ बैलगाड़ी तो हवाई जहाज बन गए, लेकिन ध्यान वही तो ठहरा हुआ है तो अब भी जब हम ध्यान को खोजने जाते हैं जो स्वभाव था महावीर में खोजेंगे पतंजलि में खोजेंगे लेकिन हमको पता नहीं कि पतंजलि बैलगाड़ी में चलता है। और पतंजलि का जो टाइम स्केल वो बैलगाड़ी का टाइम स्केल है और अगर बैलगाड़ी की दुनिया में विकसित की गई ध्यान की पद्धतियों की चर्चा आप जेट की दुनिया में करेंगे तो आप अपने हाथ से ध्यान को हरवाने जा रहे हैं तो उस जमाने में बिल्कुल सहज थी ये बात कि ध्यान एक जन्म में उपलब्ध नहीं होता तीन दिन तो बहुत थोड़े एक जन्म भी छोटा ध्यान एक जन्म में उपलब्ध होता नहीं जन्मों जन्मों की बात जिस समय की गति पर हम जी रहे थे वहां ये बात मौजूद थी लगती थी कि ठीक ऐसा ही हो और कोई उपाय भी नहीं था इसको समझने जिन्होंने पाया था वो भी कहते थे कि जन्मों जन्मों की यात्रा वो भी गलत न कहते थे अनुभव से कहते थे लेकिन इसमें कारण कोई ध्यान की कोई इंटेंसिक समय से कोई लेना देना नहीं है ध्यान को ना गति को समय से कुछ लेना देना है समय और गति के बीच में टेक्निक निर्धारक होता है कि क्या होगा अब अगर हम आयुर्वेद की दवा आपको देते हैं तो उसका समय होगा वह समय बैलगाड़ी के वक्त में विकसित हुए एलोपैथी का इंजेक्शन भी उतना समय नहीं लेगा वो बेलगाड़ी के जमाने का विकास नहीं मेरी अपनी समझ यह है कि जगत में जब भी एक स्तर पर गति बढ़ती है तो सारे स्तर पर गतियों को बढ़ना चाहिए अन्यथा वो असंगत हो जाती है व्यवस्थाएं अब जैसे कि पश्चिम में फ्राइड ने जो मनोविश्लेषण विकसित किया था आज से पचास साठ साल पहले वो हारने लगा क्योंकि उसका टाइम स्केल बहुत लंबा है अगर फ्राइडियन एनालिसिस करवानी है तो तीन साल भी लग सकते हैं दस साल भी लग सकते दो तीन साल तो लगने ही वाले तो गरीब आदमी तो करवा ही नहीं सकता और दो तीन साल जो अफर्ड कर सके निरंतर हर सप्ताह कम से कम तीन सेटिंग दे सके और खर्ची लाए ठीक है तो फ्रैड अब चल नहीं सकता आगे क्योंकि उसका जो ढंग बिल्कुल बेलगाड़ी वाला है तीन साल में अगर एक मानसिक आदमी का थोड़ा सा तकलीफ है उसको तीन साल लगे इलाज में तो बीमारी तो एक तरफ नहीं इलाज बड़ी बीमारी हो गई ये, ये इलाज नहीं लागू किया जा सकता कितने लोगों के पास इतना समय है कितने लोगों के पास इतना पैसा है जो तीन साल एक छोटी मोटी मानसिक बीमारी के लिए व्यवस्था ये नहीं चल सकता तो निरंतर इधर पिछले पंद्रह वर्षों में मन को तीव्र गतियां खोजनी पड़ी है कि कैसे जल्दी हो सके जो आदमी एक एक मिनट बचा रहा है जो एक एक मिनट बचाने के लिए जन जीवन दाव पे लगाए हुए उस आदमी से आप कह रहे हैं कि तीन साल तुम्हारा मानसिक विश्लेषण करने में लगाएंगे तो वो कहना ये अगले जन्म लेकर लेकिन तीन साल फिर भी समझ में आते हम इस मुल्क में ध्यान के जो भाषा बोलते हैं वो जन्मों की बोलते हैं मेरा अपना मानना है कि ये कोई सवाल नहीं है ये सिर्फ टेक्निक अविकसित है जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं इसको अगर 24 घंटे किया जाए तीन दिन तो तीन दिन बहुत है घंटे अगर इसको तीन दिन किया जाए तो तीन दिन थोड़े नहीं थोड़े जरूरत से ज्यादा है और आप पे भारी पड़ ठीक है क्योंकि कैथारसिस है एक तो यह है ये कैथारसिस साधारण घटना नहीं है अगर इसे बहुत लंबे अरसे पर निकाला जाए अगर इसमें हम तीन दिन की जगह तीन साल लगाए तो इतना थोड़ी थोड़ी मात्रा आपसे निकलेगी क्यों उतनी मात्रा आप रोज पैदा कर लेंगे इसको लंबाया नहीं जा सकता समझ ले कि इस घर को हम इस तरह झाड़े इतने आहिस्ते झाड़े कि झाड़ने में 24 घंटे लग जाए तो जब दूसरे दिन तक हम झाड़ के चुके तब तक हम पाए कि कचरा घर में आ गया 24 घंटे तो में कचरा ही तो आने वाला है तो इस घर को अगर झाड़ने में 24 घंटे लगे तो झाड़ना बिल्कुल तो बेकार झाड़नी नहीं चाहिए इसे कोई अर्थ ही नहीं क्योंकि जब तक आप झाड़ पाएंगे तब तक कचरा वापिस चके आ गया और ये घर कभी भी स्वच्छ हालत में दिखाई नहीं पड़ तो कैथारसिस का तो कोई भी प्रयोग इंटेंस होना चाहिए पहली बात। यानी इसके पहले की नया कचरा इकट्ठा हो आप में खालीपन दिखाई पड़ना चाहिए नहीं, तो दिखाई नहीं पड़ेगा अगर हम बहुत धीमी मात्रा के डोज दें होम्योपैथी के डोज होंगे तो नहीं चलेगा तो वो इतने आहिस्ता चलने वाला काम है तो और आपकी बीमारियां इतनी है कि जितना हम निकाल पाएंगे उससे ज्यादा तो आपका लिखट्टा करके हाजिर हो गए तो उतनी धीमे कठास नहीं हो सकते दूसरी बात बहुत तेज भी नहीं की जा सकती क्योंकि आपकी बीमारियां भी आपका व्यक्तित्व है अगर उनको एकदम से निकाल दिया जाए तो आप एकदम ही घबरा सकते हैं तो ये तीन दिन से कम में भी हो सकता है मेरे हिसाब तो ये घंटे में भी हो सकता है आठ घंटे में भी हो सकता लेकिन आठ घंटे में इतनी तीव्र प्रक्रिया हो और गैप इतना बड़ा होगा कि आप फिर अपने को पहचान नहीं सकेंगे कि आठ घंटे पहले जो आप थे वही आप आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसके टूट जाने का डर है तो सफाई इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि कचरा इकट्ठा हो जाए इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए कि मकान साफ हो जाए इतनी तेज भी हो सकती है बुल्डोजर लगा कि सफाई क्यों हो तो फिर गया मामला फिर आप जब सफा मकान देखने आएंगे तो पाएंगे मकान साफ है वहां कुछ बचे ही नहीं है कचरा ही नहीं मकान भी गया तो हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी है आपका अपना एक व्यक्तित्व है बीमार स्वस्थ जैसा भी है आपका अपना व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को इतने धीमे भी, भी साफ नहीं करना है कि वो अपने को वापिस स्थापित करता चला जाए इतनी तेजी से भी साफ नहीं कर देना है कि आठ घंटे के बाद आप पूछे मैं कौन खतरनाक हो जाएगी तो इधर मैंने जान के तीन दिन तय किए तो बहुत सोच के बहुत प्रयोग करके तीन दिन तय किए जल्दी इनको सात दिन भी करना चाहता हूं लेकिन कभी डर लगता है क्योंकि तो सात दिन में आप इतनी गहराई में चले जाएंगे कि आप लौटना ना चाहें तो तीन दिन में आपको इतनी गहराई तक भर ले जाता हूं जहाँ से आप कुछ अनुभव भी करें और अपनी पूरी पुरानी व्यवस्था में वापस भी लौट सकते इस प्रयोग को लंबा किया जा सकता है इसी इंटेंसिटी पर सात दिन पंद्रह दिन इक्कीस दिन तो इक्कीस दिन के बाद आप अगर लौटने से इंकार कर दें, तो आपको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला मेरा कुछ बनता बनता भी नहीं लेकिन धर्म जो नुकसान सदा से पहुंचाया है संसार को वो शुरू हो जाए हमारे ख्याल में नहीं है कि धर्म एक बुनियादी नुकसान पहुंचा पा रहा है कि जिन लोगों को भी उसने गहराई दी वो सन्यासी हो जाएंगे वो भाग जाएंगे तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं भगोड़ा कोई भी हो hmm. मैं इस पक्ष में हूं कि आपकी जिंदगी में जो हुआ है वो आप जहां हैं वहीं घटित हो और मैं मानता हूं कि उसके ज्यादा परिणाम हो गए hmm. क्योंकि आप आसपास जुड़े हुए हैं एक जगत से वो जगत भी आपसे रूपांतरित होगा और मैं मानता हूं कि जब तक बीमार थे तब तक पत्नी का शांत थी और जब स्वस्थ हुए तो भाग गए तो तो बीमार आदमी भी बेहतर था मैं तो मानता हूं कि अभी कर्तव्य का हिस्सा हुआ बल्कि अभी ये प्रेम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए कि जिस दिन मैं शांत हो जाऊं उस दिन मेरी पत्नी को तो मुझे शांत करने की चिंता करनी चाहिए क्योंकि तो बीमारियां मैंने उस पर निकाली क्रोध उस पर निकाला घृणा उससे थी लड़ा उससे प्रेम उसे कभी दिया नहीं अब दे सकता हूं अब मैं भाग रहा हूं तो मैं किसी को उसके जीवन व्यवस्था से तोड़ने के पक्ष में नहीं इसलिए इस समय को लंबा भी नहीं कर सकता और इस समय के लंबे होने की वजह से धर्म के प्रति एक भय व्याप्त हो गया है लोग डरते पति उत्सुक होता पत्नी डरती पत्नी उत्सुक होती पति डरता बेटा उत्सुक होता बाप डरता है बड़े मजे की बात है कि अगर एक बाप के सामने विकल्प हो कि गुंडा हो जाएगी संन्यासी तो बाप गुंडे होना तो चाहिए क्योंकि कम से कम घर में तो रहेगा और गुंडे के लौटाने की संभावना संन्यासी भी तो लौटाने की कोई संभावना नहीं ये बड़े मजे की बात है कि बुद्ध के बाप को प्रसन्न नहीं यानी बुद्ध अगर चोर भी हो गए होते तो बाप इतने परेशान ना होते जितने बुद्ध के सन्यासी हो जाने से परेशान होते स्वाभाविक भी तो मैं तोड़ने के पक्ष में नहीं इसलिए स्पीरियड इस को लंबा भी करने में मैं निरंतर विचार करता हूं उसको लंबा करने की कठिनाई इसको इससे छोटा भी नहीं किया जा सकता तीन दिन मैंने कुछ सोच के तय किए कुछ मनुष्य के मन के कुछ गहरे नहीं नियम जैसे कि आप नए मकान में आए तो आपको तीन दिन तो साथ उसमें नींद ही ना आ सके नए मकान और तीन सप्ताह तक तो वो मकान आपको नया लगेगा तीन सप्ताह के बाद नहीं लगेगा तीन सप्ताह मन को किसी भी नई चीज के लिए राजी होने में लग जाता और तीन दिन से राजी होना वो शुरू होता और है और तीन सप्ताह तो पूरा होता इसलिए था है इसलिए आदमी मरता तो हम तीसरा दिन मनाते अब एक नया एडजस्टमेंट एक आदमी कम हो गया है घर तीन दिन में हम राजी हो पाएंगे फिर हम तेरवा दिन मनाते फिर हम कुछ और राजी हो गए फिर हम राजी हो जाए वो हमने टाइम स्केल कुछ सोच के ही बहुत से अनुभवों से तय किए दिन दो दिन के फर्क हो सकते हैं। लेकिन तीन दिन का मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि तीन दिन छोटा सा छोटा यूनिट है काम करने के लिए और ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि अगर आप ऑनेस्टली तीन दिन इस पूरी प्रक्रिया को करें तो फर्क होना शुरू हो जाए अगर आप खाली हो जाते हैं अपने पुराने बोझ से और पुरानी आदतों की धाराएं टूट जाती हैं तो फिर आपको ध्यान में गति दी जा सकती है और इसलिए प्रत्येक प्रयोग के बाद 10 मिनट का जो गैप है वो गति देने का गैप 30 मिनट आप कुछ खाली कर रहे हैं कुछ तोड़ रहे हैं कुछ ओवरफिलो होने दे रहे हैं और दस मिनट सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं उस है। दस मिनट में आप में ध्यान आना शुरू होगा जिस दिन उस दस मिनट में ध्यान आपका आना शुरू हो जाए उस दिन वो जो 10 मिनट में उतरेगा वो धीरे धीरे 24 घंटे आपके साथ रहने लगेगा क्योंकि वो इतना आनंदपूर्ण है इधर मेरा ये भी अनुभव है कि हमने अशांति का दुख तो जाना है शांति का सुख नहीं जाना इसलिए हमारे पास बहुत विकल्प नहीं है चुनाव नहीं है हम निरंतर कहते हैं कि क्रोध बुरा है लेकिन अक्रोध हमने जाना ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे हम निरंतर कहते हैं कि सब संसार बेकार है लेकिन हमने कोई मुक्ति का तो कोई तरह का रफ जाना नहीं हम जिस चीज की निंदा कर रहे हैं उसी को घर जानते हैं और जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल अपरिचित स्वाद और जो अपरचित स्वाद है वो चुना नहीं जा सकता उसका स्वाद मिलना चाहिए एक दफे भी मिल जाए अब एक आदमी ने अंधेरे अंधेरा जाना अब वो बहुत दफा कहता अंधेरा छोड़ना चाहता हूं प्रकाश पाना चाहता हूं लेकिन जब वो ये बोलता है कि अंधेरा छोड़ना चाहता हूँ प्रकाश पाना चाहता हूं तब अंधेरा छोड़ना चाहता हूं ये कहते वक्त उसका अनुभव होता है जब कहता प्रकाश पाना चाहता हूं तब सब धुंधला हो जाता तब इतना ही होता है अंधेरा नहीं होगा बाकी प्रकाश की कोई रेखा नहीं बनती तो। और मैं मानता हूं कि ये नहीं छोड़ सकता क्योंकि हम छोड़ तभी सकते हैं जब उससे विपरीत हमें मिलना शुरू हो जाए अन्था छोड़ना मुश्किल है क्योंकि हम ये भी खोदें जो है और वो भी न मिले जो नहीं है जो हमें पता ही नहीं तो आदमी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कभी कोई लाख दो लाख में एक आदमी जुटाता है उसको हम अपवा माने वो नियम के बाहर है, उसके लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती और वैसा आदमी कई दफे भूत भरी बातें, दूसरों से कहता है वो कहता है, तुम्हें भी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है वो ठीक कहता है बाकी वो बेमानी है बात साधारण जिन जो है हमारा जो औसत आदमी है ये कुछ पाले तो कुछ छोड़ने को राजी हो सकता है तो इधर मैं इसको 30 मिनट में खाली करवाता हूं और 10 मिनट में मौका देता हूं कि वो जो जगह खाली हो गई उसमें कुछ भरा है और जैसे प्रकृति व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती वैसा चित्त भी नहीं करता अगर आप गलत से खाली हो तो ठीक भरना शुरू हो जाए एक दफे खाली होना जरूरी है। इसलिए दो हिस्से हैं उसमें एक तो कैथारसिस का है जो खाली होने का है और दूसरा हिस्सा ध्यान का है जो कुछ किसी चीज के उतरने का है किसी चीज के भरने का है उसमें आपको कुछ भी कर लेना ये अनुभव अगर 10 मिनट में आपको धीरे धीरे उतरने लगे तो ये अनुभव आपके साथ 24 घंटे रहने लगेगा और यह अनुभव आपको नई बीमारियां इकट्ठी करने से रोकेगा नए दमन करने से रोकेगा नई गलतियां करने से रोकेगा फिर से पुराने रास्तों पर नया नया जाने से रोकेगा ये अनुभव ठीक अब आपको नियण लेना पड़ेगा व्रत ना बनाना पड़ेगा कि मैं क्रोध ना करूंगा अब आप जानते हैं अब क्रोध का आनंद अब आप क्रोध नहीं करेंगे और वो जो कथार से इसका प्रयोग है वो तीन महीने के अगर कोई ठीक से करेगा तो ज्यादा से ज्यादा तीन महीने चलेगा फिर धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा तीन सप्ताह में सिने लगेगा फिर तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आप नाचना चाहेंगे तो ना नाच सकेंगे तीन महीने दो चिल्लाना चाहेंगे तो ना चिल्ला सकेंगे रोना चाहेंगे तो ना रो सकेंगे क्योंकि तो वो होना चाहेंगे ना भीतर। आप एकदम खाली और रिक्त हो गए होंगे रोना निकलेगा ही नहीं तो आप रोएंगे कैसे हंसना निकलेगा नहीं आप हंसेंगे कैसे तो वो जो कथारसिस है वो एक अर्थ में मापदंड का काम भी करेगी वो रोज रोज कम होती चली जाएगी तो जितनी तीव्रता से करेंगे उतनी शीघ्रता से कम होती चली जाएगी अगर उसको रोका तो उतना वक्त लेगी लंबा और लंबा वक्त खतरना है, क्योंकि इस बीच आप और इकट्ठा कर लेंगे इसलिए तीन दिन में इंटेंसिवली मैं उसको जोर लगवाने को कहता हूं कि तीन बैठक में आप उसको पूरे वक्त निकाले ये निकल जाए तो यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो खत्म हो जाएगा अपने ये तो सब बीमारी को फेंक देना है बाहर फिर आप नई बीमारियां इकट्ठी नहीं करेंगे और इसकी कोई जरूरत नहीं रखेगी एक दूसरा दूसरा हिस्सा इसके पीछे आना शुरू होगा अभी कैथार्सिस ध्यान के पहले 30 मिनट की कथार्सिस 10 मिनट का ध्यान जैसे जैसे कैथारसिस खत्म होगी वैसे वैसे 10 मिनट के बाद कुछ होना शुरू हो सकता फिर नाचना आ सकता है लेकिन वो नाचना बहुत और होगा अभी ये नाचना कैथार अभी ये नाचने में कुछ निकलता है उस नाचने में कुछ आना होगा गीत निकल सकता है फिर खंजड़ी बच सकती है फिर कोई नाच के गा सकता है सर्द तो उठते हो लेकिन वो और बात फिर वो कैथार नहीं फिर जो आपको मिल गया है उसके आनंद काफी रेट वो हरसोन मार वो एक्सप्रेसिव है वो पीछे आएगा ये पहला हिस्सा जब खत्म होगा तब दूसरा हिस्सा शुरू होगा वो इसके पीछे की बात है इसलिए मैं उसकी साधारणता बात नहीं करता क्योंकि अभी वो मिक्सडअप हो सकता है अभी हमारे ख्याल में पड़ना मुश्किल हो जाए कि क्या क्या है इसलिए ये निकल जाए एक बार की तो वो अपने से धीरे दीर धीरे उसकी धारक टूटेगी अभी इसके करने से हल्का लगेगा फिर उसके करने से बहुत हल्का पन लगेगा एक क्रिएटिव एक्ट है रोग के बाहर हो गए हैं आप अब एक स्वास्थ्य उतरा है अब उस स्वास्थ्य की अपनी धाराएं होंगी बहने की इतना ही काफी नहीं है कि आप में से क्रोध न बहे किसी दिन अक्रोध भी बहना चाहिए इतना काफी नहीं कि आपसे घृणा ना निकले किसी दिन प्रेम भी निकलना चाहिए घृणा ना निकले ये जरूरी पर्याप्त म निकले तभी आप पर्याप्त पर पहुंचते वो दूसरे हिस्से में घटना घटने इसको मैं समूह पर जोर देता हूं असल में अकेले में जाने का डर भी वही है समूह का डर भी है वही सहयोग भी है वही हमारा डर भी है बहुत लोग आते हैं वो मुझसे कहेंगे अकेले में हम कर ले तो क्या हर्ज मैं हर्ज यही है कि तुम अकेले में करना चाह रहे हो तो वो तुम वो जो जिस वजह से तुम अकेले में करना चाह रहे हो वो वही वजह तो रुकावट की तुम डरते हो कोई देखना नहीं जियोगे अकेले में फिर ध्यान तो अकेले में कर लो जीना तो पड़ेगा समूह वो जो सन्यासी बाहता था उसका कारण था ध्यान किया उसने अकेले में और जीना तो पड़ता है समूह जिसको अकेले में ध्यान करना फिर हो जाएगा वो समूह से भागने लगेगा जिंदगी तो समूह में जियेंगे हम कैसे अकेले में जियेंगे तो सबके साथ और ध्यान करेंगे अकेले में नहीं इनका तालमेल नहीं होगा जब जीना ही सबके साथ है तो ध्यान भी सबके साथ है तो उसमें एक सहजता होगी और जो मैं पूछोगे और अच्छा है कि लोग जान ले अगर मेरी पत्नी मुझे देख लेती है ध्यान के पहले चिल्लाते हो गालियां बकते हो भूसे तादते तो कल अगर मैं उसमें घर पर भूसा भी तादूँ तो हो सकता है वो हंस पाए ठीक है क्योंकि अब जरूरी नहीं मानना कि मैं उसको पर भूसा तांग रहा हूं अब यह अन्य नहीं रहा क्योंकि उसने हवा में भूसे तादते मुझे देखा अगर मैं अपनी पत्नी को रोते चीख के ध्यान में देखता हूं कल वो अचानक छोटी सी बात को रोने चीखने लगे तो मुझे ये मानने जरूरत नहीं कि मुझ पर डायरेक्टेड है मैं सिर्फ बहाना ही हूं अब मैं जानता जानताऊंगी तो इसको बिना इसके भी हो सकता सकते इसलिए समूह में मेरा जोर है फिर दूसरी बात ये है कि दुनिया कितना विराट प्रश्न है आज इसे एक एक आदमी को बदल के हम ऐसे ही जैसे चम्मच चम्मच पानी समुद्र से लेकर रंग रहे हैं कुछ थकेगा चम्मच टूट जाएगी पानी जैसा वैसी बढ़ेगा अब तो से स्किल पर चूकी बीमारी है विराट उसका रूप विराट ही संघर्ष करना होगा काम नहीं चलेगा कि गांव में एक आदमी ध्यान कर ले मंदिर में बैठ पूरे गांव को ही डुबाना पड़ेगा इधर तो मेरी योजना है इधर मेरी योजना है कि एक दो तीन वर्ष में एक हजार दो हजार युवक युवतियों को संन्यास पीरियडिकल okay. तो उसमें मेरी दृष्टि यह है कि जिसको तो जब लौटना है उसका वक्त लौट जाए ये सन्यास कोई आजीवन नहीं है आजीवन हो तो प्रोफेशनल हो जाता है ये मौज है आपको तो छह महीने की छुट्टी मिली आप छह महीने के लिए मौज से सन्यासी, तो सन्यासी हो जाए फिर घर लौट जाओ फिर घर में रह तो धीरे धीरे हजारों लोग सन्यासी होकर घरों में पहुंच जाएंगे ये घरों को बदलने वाले सिर्फ होंगे और ये फिर कभी भी मैंने दोनों के लिए वापस सन्यासी हो सकते इन सन्यास को मैं कोई जिंदगी से अलग चीज नहीं बल्कि जिंदगी का पहला हुआ पहला हुआ हाथ ठीक है वो शक्ल देना चाहता हूं तो ये हजार दो हजार लोग सदा ही संन्यासी रहे इसमें लोग बदलते रहेंगे मगर ये दो हजार बने रहेंगे इन दो को लेकर मेरा ठीक जिसको कहना चाहिए कि एक मॉरल अटैक एक गांव में कर का 2000 आदमी पूरे गांव पर सात दिन के लिए ठहर जाए पूरे गांव को हम सात दिन ध्यान में डुबाने की कोशिश करें इससे कम पैमाने से काम नहीं होगा। और ये टेक्निक ऐसा है कि इसमें 70 प्रतिशत व्यक्तियों को प्रवेश की संभावना 100 परसेंट हो सकती है पर वो तीस कमजोर पड़ जाते हैं वो नहीं जा पाते नहीं को कर पाते आजार करे की बात में सोचकर उठ जाते लेकिन 70 प्रतिशत तो अनिवार्य रूप से इसमें प्रवेश हो जाए अगर हम एक गांव का दस हजार का गांव हो और उसमें हजार लोगों को भी अगर हम ध्यान में प्रवेश करवा सकते हम उस गांव की जिंदगी को बदलने में समर्थ हो जाए क्योंकि अभी भी किसी गांव में हजार गुंडे नहीं।, नहीं अभी भी बुराई जो है कोई इतनी बड़ी नहीं हो गई है लेकिन कठिनाई सिर्फ ये है कि बुराई के समूह हैं और भलाई के कुछ समूह है तो इसको इस कारण से जितना बड़ा हो सके और जितना व्यापक हम कर सके और जितने कम समय में हो सके जितने कम समय में हो सके क्योंकि अगर एक गांव को हमें चार महीने करवाने में लग जाए तो हम पूरे गांव को नहीं डुबा सकते तो इसलिए टेक्निक को रोज गतिमान करते दे हैं अब आपने ख्याल क्या होगा कि सुबह का जो टेक्निक है उससे रात का टेक्निक और भी तीव्र है हम पूरे गांव को रात इकट्ठा कर सकते हैं जब कोई काम पे नहीं सब फुर्सत में हो गए पूरे गांव को इकट्ठा कर सकते हैं पूरे गांव को डुबा सकते हैं। सुबह तो उनको कुछ करना भी है सांस भी लेनी है कुछ और भी करना है तो रात को वो भी करना है कोई एक सौ आठ ध्यान और उनमें से प्रत्येक विधि को इसकी किया जा है उसमें थोड़ा सा जोर करना पड़े अब जैसे इसमें मैं पहले दस मिनट श्वास के लिए जो श्वास का ख्याल सदा से है लेकिन सदा से ख्याल था रिदमिक ब्रीदिंग का hmm. रिदमिक ब्रीदिंग से अगर यह प्रयोग किया जाए तो वर्षों लगी तो मेरा जो प्रयोग है वो है नॉन रिदमिक ब्रीदिंग hmm. उसमें रिदिम को नहीं लाना है क्योंकि रिदम के साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे जल्दी रिदम में रखना ताकि आप एडजस्ट ना हो पाएं और खलबली तत्काल मच जाए hmm. उसको प्रतीक्षा न करनी पड़े ठीक hmm. तो इसलिए वो 10 मिनट को मैं भस्त्री का जैसा बस सिर्फ लोहार की ढोंकनी की तरह जोड़कर hmm. जिसमें कोई व्यवस्था नहीं ताकि 10 मिनट में ही आप क्योटिक हो जाए ठीक hmm. है और आप क्योटिक हो जाए अराजक हो जाए तो फिर हम दूसरे चरण में कैथार्सिस कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते मजा यह है कि भस्त्रिका भी रही लेकिन उसके दूसरे प्रयोग थे ऐसा कभी भी ध्यान के लिए प्रयोग नहीं उसके प्रयोग दूसरे प्राणायाम के जो प्रयोग थे वो सब लयबद्धता के प्रयोग इसलिए उनकी चोट तीव्र नहीं हो सकती अगर तीव्र चोट करनी है तो बिल्कुल अराजक होना चाहिए उसकी अराजकता ही उसकी स्पीड है अब दूसरा जो चरण है ये दूसरा चरण रोकने के उपाय किए योग ने इसलिए आसन की व्यवस्था आसन की जो व्यवस्था है वो कैथारसिस को मध्यम गति से करने की व्यवस्था शरीर पर प्रकटना हो भीतर से निकले तो शरीर को पहले आसनों का वर्षों तक अभ्यास कराया जाए जैसे सिद्धासन या पद्मासन, ये इस बात के अभ्यास है कि भीतर चित्त में कुछ भी हो शरीर फिर रहे भीतर बहुत कुछ होगा कैथार्सिस भीतर से भी हो जाएगी मैं आपको घूसा मारू घूसा उठाकर ये जरूरी नहीं है हाथ बिना उठाए भी भूसा मारा जा सकता है वो हाँ, होता ही है तो तो इस योग ने ये व्यवस्था की थी कि पूरा पहले आसन सिखाएंगे वर्षों पर ताकि आपके शरीर पर प्रकटना होने तो लोग पागल गएंगे लेकिन तब पहले वर्षों आसन सिखाई ना तो कोई वर्षों आसन सीखने को गया मैं मानता हूं कि इतना समय खराब करने की जरूरत फिर ये भय क्या कि बाहर निकल जाए इस भय को तोड़ने हम कहेंगे निकलना उचित ही है और भय टूट गया और तो कुछ मामला नहीं हम डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि मैं भला आदमी और अचानक चिल्लाने लगूं रोने लगू ये हमारी मान्यता है अब अगर ये प्रयोग जहां जहां हुआ है एक दो दफा तीन दफे प्रयोग होता है गांव घर को पता चल जाता तो कोई ऐसी बात नहीं तो जाता उसमें कुछ इसके लिए वर्षों खराब करवाने के मैं पक्ष में नहीं तो मैं तो उल्टी प्रयोग के पक्ष में हूं कि जो शरीर करना चाहे उसको और सहयोग देकर पूरी पूर्णता से हो ताकि जो छह महीने में निकलता हो वो तीन दिन में निकलता उसको पूरा सही हो दे और भी एक मजे की बात है कि योग में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती थी तो आदमी को रहने की जगह नहीं बचने वाली जरूरी किन पहाड़ों पे इनको ले जाएंगे इनके लिए से बनाएंगे सब होने वाला नहीं अब तो हमें जिंदगी में भी इसको सही करना। दूसरी मजीद की बात है कि ये प्रक्रिया अपने आप घटती है अगर ना बताया जाए तो बहुत गबड़ाने वाली है और जब घटती तो आदमी रोकने की कोशिश करता है रुक ले तो रुक जाएगा, लेकिन वो जो रुक जाना है वो उसकी कथाशिस न होने चाहता तो इधर मैं इसको पूरी की पूरी गति देना चाहता हूं और इसके लिए पूरी स्वीकृति देना चाहता हूँ और ऐसे ग्रुप गांव गांव में पैदा कर मर करता हूं जिनके भीतर यह स्वीकृत ये स्वीकृति, ये स्वीकृत होने से निकलने में इसको बड़ी आसानी हो जाएगी इसका प्रवाह सहज हो जाएगा इसलिए वो जो लोग कहते हैं कि अकेले में क्यों ना ध्यान कर ले अक्सर तो वे वे लोग हैं उनसे पूछिए है कि आपने किया अकेले में कौन रोकता था आपको रोकता करने से अकेले तो आप हैं ही आपको कौन रोका है कब करने से आपने किया आदमी का मन बहुत ही चालान जब उसे एक विधि करने को तो वो कहेगा वैसा करने में तो कोई हाजसा उसने कभी किया नहीं और मैं कब उससे कहने गया था कि वो ना, ना करेगा कौन उससे कहने कब गया? वो कहेगा कि वैसा करूं आप अगर वैसा करने करना कहेंगे तो वो कहेगा कि वैसा करूं और एक और कोई रास्ता नहीं असल में ना करने से बचने की बड़ी इच्छा है बड़ी इच्छा है मेरे पास लोग आते गए जब मैं उनसे कहता था कि तुम्हें ही करना पड़ेगा तब तो वो कहते थे कि आप कुछ कर हमसे क्या हो सके हमसे क्या हो हमसे हो सकता था हम कर लेते आप कुछ करेंगे तो मैं कह रहा था नहीं तुम ही करना पड़ेगा और वो गरीब खुश कोई कृपा हो तो कोई गरीब से परमात्मा जी तो हमसे नहीं हो। अब जब मैं उनको करवा रहा हूँ तो मेरे पास आते हैं कि अगर हम अकेले कर लें हम ही कर लें आपकी इसमें क्या जरूरत वही के बोलो तब मुझे बड़ी हैरानी होती बड़ी हैरानी होती है कि ये वो ही नहीं करना हो तो यही जानो कि नहीं करना है ऐसा तो कौन तुमसे कहने जा रहा है लेकिन नहीं ये भी नहीं जानना हम दस दिनों और जोखम तो इतनी बड़ी है भीतर प्रवेश की कि हमें छोटी मोटी जोखिम करवा के परीक्षा लेनी ही चाहिए लेनी ही चाहिए नहीं तो वो बड़ी जोखिम कैसे उठाएगा इतर तो पर्दे टूटेंगे बहुत तरह बहुत घटनाएं घटेगी अगर वो रोने चिल्लाने से डर गया है तो मैं मानता हूं उसको भीतर नजराना ही अच्छा है क्योंकि तो भीतर तो बहुत कुछ और घटेगा बहुत मवाद है वो टूटे भी, टूटेगी फूटेगी भी बहेगी भीतर तो बहुत सा कोड़ है वो सब दिखाई पड़े, वो उसमें तो कैसे जा पाएगा? इसलिए अगर वो इस पर डर गया ठीक तो ठीक ही है मैं मानता हूँ जिसने इतनी हिम्मत की वो थोड़ा हिम्मत करे और थोड़ी हिम्मत करेगा कदम कदम भीतर ले जा सकता है और मैं क्या कर रहा हूं कोई भी क्या करेगा कर तो आप ही रहें ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन पैदा की जा सकती है और आप बिना सिचुएशन के नहीं कर सकते साफ है ना था कौन रोकता है आप मजे से करें जिसको भी करना है वो मजे से करें उसे कौन रोकने कब गया है लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए हम सिचुएशन पैदा करें लेकिन हमारा है माना हमारा मन ऐसा है कि कहीं कुछ होने लगे तो भी डर लगता है कि कहीं हो ही ना जाए अब एक एक महिला इधर आई अभी इस में तो पहले दिन उसने प्रयोग किया वो बहुत अच्छा परिणाम हुआ तो पहले भी तीन कैंपों में वो आई है तो मुझे आके पैर पकड़ रोक रोकर उसने कहा कि आपने पहले भी क्यों ना करवाया हमारा इतना समय बेकार है बड़े आनंद से बड़े भाव से उसने कहा कि पहले आप क्यों हुई ये प्रयोग ना करवाया हमारा अपने समय और तीसरे दिन वो भाग गई बीच में और दोपहर तो मुझे कह गई कि मैं घबरा गई वो तो आपका <laughs> तो पहले वाला प्रयोग अच्छा है वही नहीं तो आपका पहले वाला प्रयोग अच्छा था इसमें तो रोना धोना चिल्लाना चीज पागल हो जाएंगे ये महिला मुझसे अभी एक ही दिन पहले मुझसे कहती है कि आपने पहले क्यों ना करवाया <laughs> और तीसरे दिन कहती कि नहीं वही ठीक है शांत होकर बैठने वाला प्रयोग बहुत अच्छा है और भाग्य बीस से वो अब हम क्या कर रहे हैं आदमी का मन बहुत अजीब है हाँ, वो बचाव पूज रहा है नहीं होगा तो आके कहेगा कि हो नहीं रहा होगा तो आके कहेगा कि कहीं हो तो नहीं रहा है दोनों बातें ठीक है और बहुत कभी कभी हंसने जैसा मालूम होता हैरान करने वाले लोग अच्छा दूसरा सवाल एक मेरे सामने आया जो नहीं। है समय नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। मेरे सामने जो दूसरा सवाल आया कई विचारक लोग भी थे कई लोगों पे आपकी जो प्रवृत्तियां इनके प्रति बड़ा सद्भाव भी था इनके पास से ये दरी लाई कि इंसान दोन ढंग से काम करता सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो आपकी जो ये प्रवृत्तियाँ हैं आप चाहते है की आपके पास इतना समय भी नहीं है और आपके पास हमारे पास इतना समय भी नहीं हम बड़ी आसानी से और बड़े पैमाने से काम करना चाहते अगर वैसा ही कुछ करना है तो आपकी जो शक्ति हैं और भावनाएं हैं वो कंस्ट्रक्टिव और तो राइट लाइव उस पर चैनलाइज हो जाए तब बड़ा आसानी पे काम चल सकता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी बातों में इतना और के प्रति कुछ खंडनात्मक में लोग कहते हैं तो कितने लोगों को ऐसा लगता है और मुझे भी, भी लगता है कि इससे क्या होता है कि जो लोग सदभाव की दृष्टि से देखते हैं प्रवृत्ति की ओर इनके दिमाग में भी तो एक हलचल मचती है और फिर आपको भी तो ए, आप अगर आपका और इनका भी जो तो मेल होता है ना इसमें भी तो कुछ विक्षेप है तो जो प्रवृत्ति आसानी से हो सकती है इसके बजाय वो दो अलग अलग जो कुछ प्रकृति है वो आपस में टुकराती है तो इससे ये अच्छा नहीं होगा कि आप कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से आपको जो कुछ कहना है वो कहें और उन्होंने क्या किया और क्या कहा वो छोड़ के अगर ये काम आगे चलता है तो आसान नहीं होगा नहीं जगह के लिए मुझने लगता है मर ही जाएगा आसान तो होगा ही नहीं कि काम ही मर जाएगा कैसे होता है क्योंकि ये दलील नहीं, नहीं नहीं महावीर के पास भी लोगों ने आपके लिए भी कहा कि आप कृपा करके अगर उपनिषद और वेदों के खिलाफ ना बोलें तो लोगों का सद्भाव रहेगा बुद्ध के पास भी लोगों ने आके यही कहा कि आप अगर महावीर के खिलाफ ना बोलें तो लोगों का सद्भाव रहेगा और कहा पूछ सके शंकर को भी लोगों ने आके यही कहा कि अगर आप बुद्ध के खिलाफ ना बोलें तो आसानी बढ़ेगी जिनका बुद्ध के प्रति सद्भाव है उनका कहते आपको साथ ले जीसस को भी यही कहने वाले लोग थे तो थोड़ा सोचने जैसा मामला है कि ये सारे के सारे लोगों को ये समझ में बात नहीं आई समझाने वाले लोग थे कौन थे समझाने वाले आजान? आज आज हम उनका नाम भी नहीं बता सकते कारण क्या है ना बुद्ध को ख्याल में आता ना संकट को ख्याल में आता ना जीसस को ख्याल में न मुझे भी ख्याल में नहीं आता उसका कारण पहली तो बात ये जिसको हम व्यक्ति के भीतर आमूल परिवर्तन की व्यवस्था करते वो मूलता डिस्ट्रक्टिव होती वो मूलता डिस्ट्रक्टिव होती उसमें जो सृजनात्मकता आती है वो पीछे आया हुआ फल है उसके प्रारंभिक चरण तो सब विनाश के आप जो हैं अगर मैं कंस्ट्रक्टिव कुछ बात करूं तो इसमें ही एक जोड़ होगा आप जो हैं आप जो हैं और इसीलिए आपको आसानी पड़ेगा सद्भाव बनाने में भी आसान होगा क्योंकि आपको मैं अंगीकार करता हूं जैसे आप हैं ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहता हूं कि इस कनिज के ऊपर आप एक बंडी और पहने उससे आप और अच्छे लगेंगे कुर्था तो बहुत अच्छा है आदमी आप बहुत अच्छे हैं एक बंडी और सौ और सुंदर हो जाएंगे इसके लिए आप राजी हो जाए क्योंकि आपको तो मैं बदलने को कुछ कहता नहीं कुछ छोड़ने को कहता नहीं कुछ तोड़ने को कहता नहीं आपको मैं पूरा स्वीकार करता हूं और कुछ एडिशन करता हूं आपको इसको आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं सावधानता हम इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि आप जैसे हैं उसको हम स्वीकार कर लेंगे निश्चित ही मुझे काम में सुविधा होगी मैं आपको बंदबी पहना दूंगा लेकिन आपको बनबी पहनाने का मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं है तो मैं आपको बदलना चाहता हूं आपको सुधारना संभालना नहीं चाहता आप सुधरे समरे होकर भी यही रहेंगे जो आप हैं हो सकता और खतरनाक हो जाए क्योंकि अभी शायद कभी कभी आपको अपना शरीर भी दिखाई पड़ जाता हो गंदी पहन के वो भी दिखाई ना पड़े और एक पहन के फिर और भी दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो रूप से तो मैं आपको मिटाना चाहता हूं टाना चाहता हूं और उस मिटाने में बड़ी लंबी यात्रा है और अभी तो आपके विचार पर चोट करूंगा कल आपके भाव पर चोट करूंगा परसों आपके पूरे अस्तित्व पर चोट करूंगा तो अगर विचार से ही आप भाप खड़े हुए तो मैं समझता हूं अपना कोई संबंध नहीं क्योंकि तो और गहरी चोट कैसे आप सही गांधी आपके लिए विचार से तो ज्यादा नहीं ठीक तो है वो आपकी विचारधारा है मोहम्मद आपकी विचारधारा है या महावीर आपकी विचारधारा है अगर विचार का इतना मोह है सिर्फ विचार का तो आप अपने अस्तित्व को बदलने वाले आदमी नहीं तो मेरे लिए तो उपयोगी है वो कि मैं देख लेता हूं कि आदमी बदलने वाला आदमी है कि सिर्फ जोड़ने वाला आदमी तो मैं तो आपके विचार पर चोट करके आपकी बुद्ध परिधि पर चोट कर हूं अगर वहीं से आप भाव खड़े होते हैं मेरा आपसे संबंध टूट जाता है तो मैं समझता हूं कि अच्छा हुआ झंझटना में नहीं पढ़ा क्योंकि ये काम होने वाला नहीं था चोट तो मुझे और गहरी करनी पड़ेगी कलाप के भाव पर तो भी चोट करूंगा कलाप के अस्तित्व तो पे भी चोट करूंगा जिनको भी इतनी गहरी चोट करनी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लियोज भी थे वो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते और जो कंस्ट्रक्टिव हूं उनसे कभी ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ नहीं वो तो चाहे गांधी हो चाहे बिनोआ इन दोनों को मैं इनसे किसी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन कभी हुआ तो अगर मुझे भी नेतृत्व करना हो तो वो जो नित सलाह देते हैं, वो चीज सलाह देते हैं। अगर मुझको भी एक महात्मा बनकर बैठ जाना हो तो वो बहुत सरल मामला है उससे ज्यादा सरल कोई काम नहीं तब मैं आप जैसे उसको स्वीकार करता हूँ और सजा देता हूँ आपको थोड़ा आपके अहंकार को और फुसलाता हूँ और सजा देता हूँ तो आपको पर कर लेता हूँ लेकिन तब वक्त मैं नेता हो पाता हूं और कुछ भी नहीं होता मैं महात्मा हो पाता हूं इस वजह कोई आप पर मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि आपको तो मैं पहले ही स्वीकार करके चल पड़ा अब तो आपके साथ तो कुछ करने का उपाय नहीं तो मेरे जैसे व्यक्तियों को तो अनिवार्य रूप से इस उपद्रव से गुजरना पड़ता है वो उपद्रव नया नहीं है वो पुराना है अच्छा और मजा यह है कि महावीर ने जिन लोगों के खिलाफ कहा महावीर जैसे आदमी को फिर महावीर के खिलाफ बोलना पड़ता है क्योंकि तब तक महावीर की भी अनुगामी वहीं खड़ा हो गया होता है जहां उपनिषद अनुगामी महावीर के वक्त खड़ा था झगड़ा महावीर से नहीं महावीर का जो झगड़ा था वही ये झगड़ा है दिखता है कि महावीर से है क्योंकि महावीर को उपनिषद के अनुयायी के साथ लड़ना पड़ा था क्योंकि उपनिषद स्टेटस को हो गया अब मुझे महावीर से लड़ना पड़ेगा महावीर स्टेटस को इसमें महावीर की सहानुभूति मेरे साथ होगी ही क्योंकि मैं काम वही कर रहा हूं और ऐसा नहीं कि काम कोई खत्म हो जाने वाला है कल मेरे जैसे व्यक्ति को मुझसे लड़ना पड़ेगा कोई उपाय नहीं।, नहीं कल मेरे जैसे व्यक्ति को मुझसे इसी भाजी लड़ना पड़ेगा और मेरी उसके साथ सहानुभूति किसी न किसी को लड़ना ही पड़ेगा लड़ना ही चाहिए क्योंकि तब तक मैं सेटल्ड हो जाऊंगा मैं कुछ लोगों के मन पर बैठ जाऊंगा जिनके मन में मैं बैठ जाऊंगा उनको अनसेटल करना पड़ेगा मेरी दृष्टि में वो जो मित्र कहते हैं बड़ी गणित की चालाकी थी वो शायरी की बात है। कहते हैं ठीक कहते हैं नेतृत्व के लिए वही जरूरी है वो कहते हैं लेकिन मुझे उसमें उत्सुकता उस नहीं मुझे उत्सुकता आप में और आपके लिए कुछ हो सके तो उसको उत्सुकता है और उसके लिए वो जो सर्जरी है बहुत जरूरी चीज है और विचार उसमें सबसे कमजोर हिस्सा पे पहले चोट की जानी चाहिए अगर उसमें ही चोट करने से आपसे मिला जाते तो फिर भीतर तो और चोटें करनी बहुत मुश्किल है फिर तो और गहरा अहंकार भीतर वो और गहरा होता चला इधर मेरे लिए तो वो परीक्षा का उपाय बन गया है यानी मैं तो मानता हूं कि मेरे खंडन वगैरह को सुम के मेरे पीड़ित उन को भी कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं समझता हूं कि आदमी घुमा कुछ आगे मेहनत की जा सकती है मैं उसको कहता नहीं कि वो मुझे माने मेरे खंडन को माने इसको भी नहीं कहता लेकिन फिर भी मेरे पास आ रहा है और मेरे डिस्ट्रक्टिव ढंग से ही नहीं गया है तो मैं समझता हूं कि यह आदमी डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो सकता है कि भीतर कुछ तोड़ा जा सकता है और सकता। है। है। ये आदमी थोड़ी देर सकता है हम सबकी मानवता ऐसी हैं एक बड़ी कठिनाई बड़े मजेदार मामले हैं और एक आदमी तो नहीं है कोई गुजरात में कोई गांधी का भक्त है कोई मार्क्स का भक्त है बंगाल में कोई मार्क्स का भक्त है कोई गांधी का दुश्मन कोई महावीर का भक्त है कोई मोहम्मद का, का लेकिन इन सब का माइंड एक मेरी लड़ाई उस माइंड से है, वो इनको थोड़े दिल में समझ में आने लगेगा क्योंकि जब मैं गांधी से लड़ता हूं तो मार्क्सिस्ट मेरे पास आ जाता है तो वो कहता है तो बड़े आप बिल्कुल सच बात करें साल भर बाद वो एकदम भ खड़ा होता है जब मैं मार्क्स के खिलाफ तो बोलता हूँ तब वो भाग जाता है कि नहीं ये याद नहीं तो बड़ा खड़ा होता है ठीक तो है कि लोग समझेंगे कि मुझे न मार्क्स से कोई लेना ना गांधी ऐसी ये रेलिवेंट है ये आपके माइंड से मुझे लड़ना है तो गांधी के भक्त ऐसी लड़ना तो मैं गांधी के खिलाफ बोलूंगा मार्क्स के भक्त ऐसी लड़ना तो मार्क्स के खिलाफ बोलूंगा और कई बार इन दोनों में बड़ा कंप्रोडन दिखाई पड़ेगा दिखाई पड़ेगा ही क्योंकि मार्क्स के खिलाफ लड़ना है तो और ढंग से लड़ना पड़ेगा और गांधी के खिलाफ लड़ना है तो और ढंग से लड़ना पड़ेगा ये दोनों बातों में कई बार इनकंसिस्टेंसी भी दिखाई पड़ेगी क्योंकि अगर मुझे गांधी के खिलाफ लड़ना हो तो मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूं मुझे तो एक तरह के माइंड से लड़ना है वो माइंड जो मार्क्स को पकड़ लेता है गांधी को पकड़ लेता है बुद्ध को पकड़ लेता उस माइंड से लड़ना उस माइंड से लड़ने के लिए मुझे ना इन से लड़ना पड़ता है इनसे मुझे कोई प्रियोजन नहीं लेकिन ये लड़ाई करनी पड़ेगी और अगर सिर्फ महात्मा बन के रह जाना हो इतिहास में तो, तो, तो बहुत सरल है उसल काम तो है ही और तो हमारे मुल्क में तो उससे सरल काम है, है। इसलिए इधर जो इस कला मित्र देते हैं इन्हीं मित्रों की सलाह इन्हीं तरह के सोचने वाले लोग हजारों हैं उनसे कुछ बोल नहीं पा रहा है नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति की पैदाश है मान लीजिए कि महावीर भी गांधी सब अपनी अपनी परिस्थिति और अपने अपने सरपंच जी से उनकी वो पैदाश थे तो विचारों के साथ अगर झगड़ना ही है तो फिर व्यक्ति निरपेक्ष विचारों के साथ अगर झगड़ा जाए तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि कभी कभी होता है की इंसान को कभी हमारे अजान पंच अन्याय भी हो सकता है सवाल ये नहीं है सवाल ये है एक तो ये कि ये हमारी जो जो सोचने के ढंग है व्यक्ति को अलग करे विचार को अलग करे ये सही नहीं है। गांधी के सब विचार अलग करने तो गांधी बसता क्या है कुछ भी नहीं बसता ये मोहनदास नाम का आदमी किसी मतलब का है? इससे कुछ लेना भी लेना आदमी जो कुछ भी है ये एक इकट्ठा जोर और गांधी के व्यक्तित्व को अलग कर लें तो विचारों में क्या बचता है क्योंकि अब हम बहुत विचार रखेंगे मुर्दा शिकार रह जाए व्यक्ति और विचार ऐसी कोई दो चीजें चीज व्यक्ति ही विचार है विचार ही व्यक्ति है बस अस्तित्व में तो इकट्ठे हैं इसलिए हम एक से नहीं लड़ सकते हालांकि वो भी चालाकी की जाती वो चालांकी की जाती गांधी के व्यक्तित्व को तो हमें कोई मित्र नहीं मेरा तो इस विचार से विरोध है पूरे विचार से नहीं इस विचार से विरोध है ये सब आत्मरक्षा के उपाय हुए दूसरी बात कि सब अपनी परिस्थिति की उपज है लेकिन वही परिस्थिति रावण की पैदा करती वही परिस्थिति राम की पैदा करती आज परिस्थिति दिन दुनिया में एक लेकिन तीन अरब आदमी माना कि हम परिस्थिति के उपज होते हैं लेकिन एकदम परिस्थिति ही उपज है हम भी होते हैं, जो परिस्थिति को उपजाता रहता है वो भी होता है हमारे लिए परिस्थिति की हमारा चुनाव हो परिस्थिति थी को भी हम बदलते हैं परिस्थिति को बदलने में आप में कोई बदलते और निर्धारित होते हैं तो कोई व्यक्ति निकट परिस्थिति की, की उपज नहीं तीसरी बात जब महावीर के, के विरोध में कुछ कह रहा हूं यह बुद्ध के ये किसी के लिए तो असली सवाल महावीर बुद्ध से नहीं अगर दुनिया में अनुयायी न रह जाए तो मैं बुद्ध महावीर की बात ही कौन करूंगा ठीक है मुझे मुझे तो कुछ कहने जाना नहीं जिस दिन दुनिया अच्छी होगी और अन्यायी नहीं होंगे समझदार लोग होंगे तो अन्याय सिर्फ नाकामु हो सकता जिस दिन दुनिया समझदार हो और अन्याय नहीं होगा महावीर को लोग पढ़ेंगे समझेंगे बुद्ध तो को पढ़ेंगे समझेंगे लेकिन कोई किसी का अनुभव अन्यायी नहीं हो उस दिन मेरे जैसे आदमी को बड़ी सुविधा होगा हम महावीर बुद्ध की बात भी नहीं करनी पड़ेगी उन्हें बीच मिलाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता उनसे आज भी कोई प्रयोजन नहीं आज भी प्रयोजन आपसे गांधीवादी से बुद्धवादी से ये जो वादी का चित्र है ये वादी का चित्र कहता है कि आपको जो कहना है वो आप आपको हमारे वाद को मत हो हमारे गुरु को मत हो हम उसको गुरु से मतलब इसका गुरु तो मर चुका उसको हमारे छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं हम उस गुरु को मारने जाने लगे तो हमारे गुरु ही मर गया हम इससे छेड़ने इसे छेड़ने जा रहे हैं लेकिन अगर इसका गुरु ना छेड़ा जाए तो याद भी नहीं छेड़ता ये अपने दरवाजे पे गुरु को खड़ा किए है, ये अपने दरवाजे पे झंडा लगाया हुआ है गुरु का ये कहता है इस झंडे को उतार, और ये इसका सुरक्षा कवच है ये झंडा उतारना पड़े ये लड़ाई लेनी पड़े मेरी अपनी जो दृष्टि है, है मेरी जो दृष्टि है वो ये है कि व्यक्ति का आमूल जो रूपांतरण है उस आमूल रूपांतरण में उसकी विचार की प्रक्रिया से उसके बात के ढंग से उसकी आइडियोलॉजी से उसकी पकड़ वो जो क्लिनिंग है उसकी उसको तोड़ना पड़े अगर हम उसे किसी तरह अप्रूच नहीं कर पाते हैं उसकी जड़ों से तो हम उसे नई जड़ों पर नहीं ले जा सकते उसका कोई उपाय नहीं और इसलिए वक्त मेरी बात में हमेशा देर लगने वाली है ठीक है देर लगेगी स्वाभावता वो लेकिन ये आपने कहा ना ये दो साइड हो गई जो अटैक करता है और जिनके पर अटैक किया जाता है तो आत्मरक्षा का प्रबंध और शायद कोई अगर अगर इससे कोई अच्छा शब्द मुझे मिल सके तो मुझे आनंद होगा लेकिन आत्मा लागा का प्रबंध वो दोनों के बीच में एक छोटी सी लखी है कहाँ पर उसका जजमेंट कैसे निकालना की अगर आप कुछ कहते हैं कि मैं कुछ करूँ कि किसी ने भी कराऊ तो एक और कह सकते हैं कि गांधीवादी या तो विनोवादी या तो ये माध्यवादी आत्मरक्षा का प्रबंध है लोग ये करते हैं कोई आपके लिए भी वैसा कह सकता है कि वो रजनीश का आत्मश्लाघा का प्रबंध क्या है दोनों के नहीं दोनों के बीच में मैं तो आपको समझना चाहते हैं वहाँ कैसे अलग कर सकते हैं जजमेंट कैसे लगाया मैं कहता नहीं की हम जजमेंट लगाए या हम अलग करें या उसको चिंता ना पड़े इसलिए नहीं कहता हूं नहीं। कि अगर मैं किसी दिन किसी के पास पूछने न जाऊ तो मुझे शांति चाहिए मुझे आनंद चाहिए मुझे सत्य चाहिए तब ये सवाल उठता है वो जो महावीरवादी है अगर उसकी आत्मरक्षा का उपाय नहीं है और महावीर जी उसने कुछ पाल लिया है तब उसकी खोज बंद हो जानी चाहिए लेकिन मैं मानता हूँ वो है महावीरवादी आया मेरे पास ठीक है मैं उसके पास नहीं गया यानी अगर मैं अगर आप शलाघा में जी रहा हूं तो ये मेरा फर्क बनेगा इसमें किसी को क्या लेना देना, देना। कह मेरी जो मजबूरी बात है ना वो महावीरवादी आया मेरे पास अभी जैन मुनि मेरे पास आते हैं तो अब वो कहते हैं कि मैं आचार्य तुलसी का दीक्षित का ध्यान से खाइए मैं उनको कहता हूँ आचार्य तुलसी विद्या दीक्षा किस लिए भी और दीक्षा ले ली और ध्यान भी नहीं आया दीक्षित हुए कैसे अभी बड़े मजे की बात है लिए लिए क्योंकि अगर अगर सीधी तो बात ये है कि अगर महावीर से कुछ मिल गया है तो मेरे पास आने का नहीं, नहीं बात तो मकूरी अगर गांधी ज्ञान तो तो मिल तो गया है तो मजा करो इससे कुछ मिले देना नहीं लेकिन मिला नहीं खोद जा रही है लेकिन फिर कहते गांधी को पॉपुलर रहेंगे नहीं मैं गांधी को छोड़वाऊंगा क्योंकि जिससे नहीं मिला कृपा करके उसको छोड़ो मिल गया हो तो मैं नहीं कहता मैं कभी आऊंगा नहीं कहने घर हाँ, इसलिए मैं मेरी जो मेरा जो निरंतर ख्याल है वो इतना ही है कि नहीं मिलता है जहां से वहां भी हम पकड़ रहना चाहते हैं अच्छा फिर मुझसे भी ये चाहते हैं कि मैं भी उसमें थोड़ा एडिशन बन ये नहीं मजेदार है मामला ना वो मुझसे भी कुछ सीख के जाए समझ के जाए वो भी गांधीवाद में एडिशन होने वाला है तो इसलिए मैं तो इसमें अगर ये मेरी आत्मशलाखा है हो सकती है तो ये मेरा नरक बनेगी ठीक है अगर ये आपकी आत्मरक्षा है तो ये आपका नरक बनेगी ठीक है? और हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या बनवा रहे हैं उसको और ये इतनी निकट विविप्तिक है बात इसलिए लिए निर्णय का कोई उपाय भी नहीं है इसके लिए, है। इसके लिए हो सकता है कि मैं उसके अपने को सबको धोखा दे रहा हूं लेकिन तब इसका दुख और मेरी इसकी दुख और किसी की भी नहीं इससे अगर मैं कुछ खो रहा हूं जो मुझे गांधी को पकड़ने से मिल सकता था तो मैं उसे खोने को तैयार हूं उसमें कोई कठिनाई नहीं है मुझे महावीर को पकड़ने में जो शांति मिल सकती थी वो मुझे लेने की इच्छा नहीं और अगर मैं अशांत हूं तो ज्यादा दिन यह आत्मिश्लास चल नहीं ही क्योंकि अगर आप भी अपने आसान परेशान होंगे मैं नहीं होंगे आप अपने दुख से पीड़ित होंगे मैं अपने दुख से पीड़ित नहीं हूँ आप तो अपना नरक मिटाने की कोशिश में लगे मैं अपना नरक बनाकर रहूंगा कितनी देर तक ये चलेगा ये कैसे चल सकता है यह असंभव तो इधर मुझे निरंतर सवाल उठता ही है जो लोग भी सोचते हैं उठे गढ़ पर मेरा मानना यह है कि इसके निर्णय की जरूरत ही नहीं है ये तो हमारा अपना सोचने की बात मैं जो पकड़े हुए उससे अगर मुझे कुछ मिल रहा तो बात करना हो अगर नहीं मिल रहा तो मैं कहता हूँ कि कृपा कर इसे छोड़ो इसके पहले की कुछ और तुम्हारी जिंदगी में उतर सकती है तुम इसे छोड़ो और उसे छोड़ाने की लड़ाई ही कष्टपूर्ण बनती है और जब मैं देखता हूँ कि आप छोड़ने को भी तैयार नहीं है तो मैं मानता हूँ कि नए को पाने की सामर्थ आपकी नहीं है इसलिए मैं उधर से हिसाब ही छोड़ देता यानी उचित है ना ये उचित है कि मैं एक जगह कुआ फोरने गया हूँ तुम तो खुदाली मारकर देख रहा हूं अगर पत्थर ही है सामने और कोदाली पत्थर पे पड़ती तो बेहतर मैं दूसरी जगह खोदू इतनी मेहनत क्यों करो अन्यथा जो आप कह रहे हैं अगर वो उस तरह किया जाए तो मुझे अकार फिजूल लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ये वे लोग होंगे जो बदलना नहीं चाहते और जिनको मैं बदलने की कोशिश करता रहूंगा अभी मुझे धीरे धीरे साफ होता चला जाता है कि इस भांति शहर की वह मेरे पास आ पाते हैं जिनकी बदलने की आत्मता है बदलने का साहस है और जो कुछ भी छोड़ने को व्यवहार क्योंकि तो जो विचार ही छोड़ने को व्यवहार नहीं वो कुछ और छोड़ पाएंगे बहुत मुश्किल मामला है क्योंकि विचार से ज्यादा कमी चीज कुछ और है नहीं सिर्फ शब्द ही शब्द हैं उसको भी छोड़ने में जो घबरा रहा है वो कुछ और सब्सटेंसियल छोड़ पाएगा किसी दिन इसकी आशा पाउंड भी बहुत मुश्किल है तो मेरे लिए तो वो परीक्षा का उपाय भी बन गया है। इन्हें मैं तो मानता ये हूं कि तो उस समझे छट जाते हैं लोग वही लोग बच जाते हैं जिनके साथ मेहनत करनी ठीक हो और और मैं सब तरह से उनको छाटता ही रहता हूँ आज मुझे मेहनत करने की मेरी उत्सुकता में क्योंकि तो आज मेरी सीमा है सबकी सीमाएं सारी दुनिया को मैं बदल नहीं सकता सारी दुनिया को बदलने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए जितनी मेरी शक्ति हो वो अधिकतम उपयोग में आ जाएगी मुझे क्या कहना चाहिए इस मामले को ये एक अद्भुत सनातन है बहुत और ये वो उठता है और सदा उठेगा क्योंकि आसान मेरे लिए भी वही है आसान मेरे लिए भी वही है कि मेरे लिए भी लाख आदमी सुन सकते हैं अगर मैं उन सब पे अहम गौर हूं किसी तरह की तरक्की कर रहा हूं यह तृप्ति नहीं कर रहा हूं सिर्फ चोट ही नहीं पहुंचा रहा हूं इतनी ही तृप्ति कर रहा हूं तो मुझे लाखों लोग सुन सकते लेकिन मैं लाखों लोगों को सुनाती थी क्या करूंगी मैं दस आदमियों को सुनाना पसंद करूंगा जो कि बदलने के लिए तैयार ये लाखों आदमी सुनकर ताली पिजा के चले जाएंगे तो सर क्या होने लगा वो रोज चल रहा है वो रोज चल रहा है सर मेरी अपनी समझ ये है कि जिससे गांधी जी ने पूरा प्रयोग किया ही वही कब जो ये सलाह मुझे मित्र मिलते हैं गांधी जी ने पूरी जिंदगी वही किया अल्लाह तेरे नाम को भी इकट्ठा कर लिया गीता कुरान को भी इकट्ठा कर लिया मुसलमान को भी बदल दे हिन्दू को भी बदल दें ईसाई को भी बदल दें सबको तरप्ती भी दे दें तुम्हारी किताब में भी वही तुम्हारी किताब में भी वही किसी के खिलाफ न बोले सबके पक्ष में बोले ये पूरी जिंदगी प्रयोग किया तो मैं नहीं मानता हूँ दस बीस आदमी की जिंदगी भी बदल पाए खुद की भी बदल पाए ये भी मैं नहीं मानता क्योंकि मेरी ख्याल ये कि अगर वो खुद की भी बदल पाते तो ये बात बहुत साफ हो जाती कि जो गोरखंधा वो कर रहे संभव नहीं ये महावीर हो बुद्ध हो क्राइस्ट मा समझी नहीं, नहीं किए ठीक जो हो सकता था वही किए नहीं तो बुद्ध भी कह सकते थे कि महावीर भी वही कहते उपनिषद भी वही कहते गीता भी वही कहती सभी वही कहते हैं मैं कहता हूँ क्या कहते हैं बराबर कहा कह सकता ये फिर मैं मानता हूं कि बुद्ध शायद लाख दो लाख दस लाख लोग उनको सुन लेते लेकिन आपको नाम भी ख्याल में ना होता लेकिन कुछ लोग उन्होंने बदले और वो कुछ बदले हुए लोग ही काम पड़े हर आदमी काम पढ़ रहा उसे कोई मतलब भी नहीं तो मेरी उत्सुकता किसी तरह के नेतृत्व में नहीं ने ने, और किसी तरह के परसुएशन में नहीं फिर साफ ऑनेस्ट बात होनी चाहिए मुझे जो लगता है कि आप गलत है तो मैं पूरी चोट से कहूँगा और मैं मानता हूं कि अगर आप अपने किसी तरह की आत्मरक्षा के उपाय में नहीं लगी तो आप समझ पाएंगे अगर लगे तो जल्दी आपसे मेरा छुटकारा होगा ज्यादा समय आप मेरा था जाया था नहीं करेंगे अभी मैं देखा ना कि क्या हुआ कि मुझे जो गांधीवादी वर्षों से सुनता था अब मैं मानता हूं उसने मुझे कभी नहीं सुना क्योंकि तो मुझे वो वर्षों सुनता था कैंपों में आता था ध्यान के लिए बैठता था मैं गांधी के खिलाफ बोला था वो भागते अब मैं सोचता हूँ कि वो कई वर्ष जो मैंने उसके साथ मेहनत की तो तो वो बेकार है मुझे गांधी के खिलाफ पहले की उम्मीद मेरी अपने तोड़ने के ढंग है मैं ये मानता हूँ कि मेरा समय व्यर्थ गया क्योंकि वो आदमी तो भाग गए और वर्षों ध्यान करते हो वर्षों मुझे सुन के भी वो इतनी हिम्मत न जुटा पाया कि इतनी आलोचना सहल्य द्वारा तो वो बेकार समझ गया मैं और वर्ष उसको सुनाया जा सकता था गांधी के खिलाफ भर नहीं बोलता वो भी समझ आया होने वाला था इधर मेरी आदमी जो समझ है मेरा मानना ऐसा है कि जो आदमी बदलने की तैयारी पर खड़ा है वो आदमी सब तरह की चोट झेलने की भी तैयारी पर खड़ा होता है ठीक है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विश्राम का काल भी होता है ना कि अगर मान दीजिए जिनको आप मानते हैं कि अगर मैंने गांधी की बात करने लगी आप करने लगे तो वे लोग चले गए ऐसा <laughs> नहीं है शायद कभी कभी होता है कि कोई चोट ऐसी लगती है अगर ठेस ही लग गई तो मैं चल सकता लेकिन अगर यहाँ लग गई तो मुझे जरा कुछ पाँच दस मिनट पंद्रह मिनट तो कुछ ठहरना था हाँ, आग आग हाँ। तो ऐसा नहीं है छोड़ जाएगा इस्लाम का काल है की वो अगर लोग भी आएंगे तो मैं मानता हूं कि वो पहले से बेहतर हालत में हैं। हाँ, हो वही तो है क्योंकि अब वो लौटेंगे तो इस बात को जानते हुए लौटेंगे कि मैं उनको चोट पहुंचा सकता हूं अब मेरे बाबत वो साफ लौटेंगे तो भी हितकर होगा वो दूसरे आदमी होकर लौटेंगे अब अगर वो लौटते भी हैं लौट रहे हैं कुछ में तो लौटे नापिस तो अब वो एक बात साफ करके लौट कि मैं किसी तरह से उनको पर्सिपेट करने में उत्सुक नहीं और मैं मानता हूं अंत में ये बम बनेगा अगर मैं आपको किसी तरह परिस्थित नहीं कर रहा आप में इस तरह की उत्सुकता नहीं मिल कि किसी भी हालत में आपको राजी करो तो मैं मानता हूं मेरे और आपके बीच ज्यादा सिंसियर संपन्न कर क्योंकि एक तरह का धोखा ही है वो अगर मैं गांधी के खिलाफ हूं और नहीं बोल रहा तो भी धोखा ही दे रहा हूं अगर एक आदमी मेरे पास आता है और मैं कुरान के खिलाफ हूं ये देख के खींचू कि वो मुसलमान है इसलिए कुरान के खिलाफ नहीं बोलता है तो भी मैं धोखा दे रहा हूं मेरे बीच उसके संबंध कभी आने से नहीं हो सकता मैं जो हूं मुझे कहा तो अब तो धीरे धीरे मैं ऐसी स्थिति बना लूंगा दो साल में कि मैं जैसा हूं वैसा साफ हूं बुरा भला जैसा आप आते हैं तो सब जान के आते हैं थे, थे, इसलिए आपके लौटने का उपाय कम हो जाएगा अभी पीछे दिक्कत थी लौट जाने का डर सदा बना रहे वो वो कठिनाई थी अब वो मैं मिठा लेता हूं बिल्कुल तो उसमें सीधा साफ मामला हो जाएगा आप जान के आते हैं कि मैं ऐसा आदमी हूं मेरे साथ दो घंटे अगर बैठना तो ये सब संभावना है तो मैं मानता हूं कि हम कुछ काम कर पाए और संबंध हार्दिक हो पाए और नहीं तो नहीं हो पाते और छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी हार तो एक बड़े संत अपने आश्रम में रोज मेरी किताबों का पाठ करते थे वो सोचते थे और बैठ के सारे साथकों को समझाते थे गांधी के विपरीत बोला तो उन सब किताबें वहां से हटा देती वो किताबें वही हैं उनमें मैंने कोई फर्क नहीं कर दिया है <laughs> मगर मैं गांधी के विपरीत बोला तो उनके लिए सारा गड़बड़ हो गया अब मैं मानता हूं कि वह अच्छे हुआ कि वो ना की मेहनत कर रहे हैं, वो मेरी किताब नहीं समझ पाएंगे वो भूल चूक की बात चल रही है, कठिनाई तो है ही इसमें लंबा भी वक्त लेती है ये बात लेकिन थोड़ा सा भी जो काम हो पाएगा वो होगा ठीक है लगेगा कि काम हुआ और अन्यथा काम नहीं हो पाएगा फैलाव बहुत दिखेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा उससे।, उससे कुछ निकलेगा नहीं अच्छा आपकी जो आंदोलन है प्रवृत्ति वगैरह है तो इनका इनका व्यक्ति के ढंग से अगर देखा जाए तो आखिरी मकसूद क्या और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो एम इसका जो मकसूद क्या है आ, आप क्या अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहते हैं दोनों दृष्टि से एक ही एक ही बात है व्यक्ति की दृष्टि से भी समाज की दृष्टि से भी व्यक्ति की जितनी संभावना है आनंद पाने की वो प्रकट नहीं हो पाई नहीं हो पा रहे कभी एक के दुख के आदमी में प्रकट हुई जी बड़े व्यापक पैमाने पर वो प्रकट नहीं हुई और उसकी जो आनंद की संभावना प्रकट ना हो तो वो जिस समाज को निर्मित करता है वो भी दुख का समाज ही होता है इसलिए मेरे लिए तो एक ही है दोनों के पीछे कि व्यक्ति अधिकतम आनंद को कैसे उपलब्ध जिस रास्ते से मुझे लगता है कि आनंद है जिस रास्ते से मुझे आनंद मिलता है वो मैं आपसे कह देना चाहता हूं अपेक्षा बिल्कुल नहीं है मेरी कि आप उसको मान्य मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है यानी मुझे अगर दिखाई पड़ रहा है कि जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां से रोशनी दिखाई पड़ती है और आप अगर दो इंच हटाएं अपनी जगह से इतनी ही रोशनी के मालिक हो सकते हैं। तो मैं दो इन छटाने की आपको कोशिश कर रहा हूं इसमें भी आप पर मेरी कोई दया नहीं है इसमें भी आनंद बटने से मुझे आनंद मिलेगा उतनी ही बात है आप पर कोई करुणा नहीं है आपसे कुछ लेना देना नहीं इधर मेरा अनुभव ऐसा है कि आनंद मिले तब तो आनंद मिलता ही है जब उस आनंद को माटे तो वो करोड़गुना हो जाता है तो मैं अपने आनंद को करोड़गुना कर रहा हूं कितने ज्यादा लोगों को वो मिल सकेगा उतना ज्यादा मुझे मिल जाएगा ठीक okay. है और अल्टीमेट का कोई ख्याल नहीं इमीजिएट पर मेरी सदा नजर है यानी मेरा मानना अभी मिल सकता है आपको okay. जरा से अंतर की जरूरत है जहां आप खड़े वहां से शायद थोड़ा ही रुख बदलने की बात और वो आपको मिल सकता है तो जितने लोग मेरे निकट आएंगे उनको मैं वो कहता चला जाऊंगा अगर वो राज्य हो तो उनको घुमा के खड़ा करने की भी तैयारी है उनको घुमाकर उस तरफ रुख कर दू जहां रोशनी मुझे मालूम हो जिस तरफ उन्होंने आदतवासी कभी देखा नहीं इससे मुझे आनंद मिल रहा इससे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मुझे पक्का नहीं मैं आपको घुमा ही पाऊंगा ये भी जरूरी नहीं लेकिन मैंने आपको घुमाने की कोशिश की उससे भी मैं आनंद देती हूं और व्यक्ति बदले तो मेरे लिए समाज भी बदलता है आप जिस दृष्टि से एक प्रेम का माध्यम से चलता हुआ समाज की कल्पना करते हैं वैसे समाज में भी तो कोई पैटर्न उसकी रहेगी क्या कुछ रेगुलेशंस वगैरह भी रहेंगे नियंत्रण वगैरह कुछ रहेगा कि नहीं तो दिन बात कल